स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण पाई प्रभु तव करुणा मनोहर सुरेश चंद्रदास बाल्यकाल में हाई स्कूल में माँ के समान स्नेह में ऋषि तुल्य एक शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वे परम सद्दे मास्टर मसाई श्री श्री माँ शारदा देवी के मंत्र शिष्य श्री चंद्र गंगोपाध्याय थे जिन्होंने मेरे कोमल किशोर हृदय में रामकृष्ण भक्ति का बीज बोया था इसके बाद ढाका में कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के समय हमारे इतिहास के अध्यापक परम श्रद्धेसी शैलेश चंद्र बन्दोपाध्याय का घनिष्ठ संपर्क प्राप्त हुआ उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्य से त्यागपत्र देकर बेलूर मठ में योगदान किया और बाद में रामकृष्ण मठ और मिशन के एक उपाध्यक्ष परम पुज्य स्वामी कैलाशानंद महाराज के नाम से परिचित हुए छात्रावास में ढाका रामकृष्ण मठ जाता रहता था उस समय दीक्षा लेने की इच्छा हुई थी पर वह फलीभूत नहीं हुई सन 1932 सितंबर में मैं कोलकाता आ गया और वसुमती प्रेस के प्रकाशन के काम से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और एक प्रेस खोलकर स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने की इच्छा हुई उसी वर्ष नवंबर में मिर्ज़ापुर स्ट्रीट पर एक मकान किराए पर लेकर उसमें छपाई का व्यापार शुरू कर दिया कोलकाता आने के बाद से बेलूर मठ के साथ मेरा संपर्क था मठ और स्टूडेंट होम के उत्सवादि के पत्रादि बीच बीच में छापकर अपने को धन्य समझता था बुद्ध महाराज लोग कहते थे कि इस प्रकार बिना मूल्य की छपाई से मेरा काम नहीं चलेगा लेकिन मेरा विश्वास था कि ऐसा अवसर पाना ही मेरा परम सौभाग्य है इस प्रकार पाँच वर्ष कट गए और मेरा विवाह भी हो गया सन 1938 सौ बारह जनवरी को पूज्य भरत महाराज स्वामी अभयानंद जी का एक अप्रत्याशित फोन आया उन्होंने सूचित किया कि रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष और श्री ठाकुर के एक अंतरंग शिष्य पूज्य स्वामी विज्ञानानंद महाराज बेलूर मठ के नए मंदिर में श्री ठाकुर की प्रतिष्ठा करने के लिए आ रहे हैं उनमें उनसे मेरी दीक्षा अगले दिन होगी मैं अपनी पत्नी के साथ सुबह सात बजे के पहले पहुंच जाऊं। दोनों की दीक्षा होगी यह पूछने पर कि साथ में क्या लाऊं उन्होंने कहा कुछ फल ला सकते हो और दक्षिणा में जो इच्छा हो दे देना पर वे इन सबको देखेंगे भी नहीं यदि संभव हो तो बाथ गेड के लेमोनेड ले आना वह उनको बहुत पसंद है तेरह जनवरी को हम दोनों स्नान कर श्री ठाकुर का नाम लेते हुए रवाना हुए रास्ते में लेमोनेड की तीन बोतलें खरीद ली। बेलमठ में पहुंचकर पता चला कि दीक्षार्थियों की सूची में हम लोगों का नाम सबसे आगे है अतः पहले ही हमें बुलाया गया यथा समय उन्होंने कृपा की परम प्रशांति का अनुभव हुआ जैसा पूज्य भरत महाराज ने कहा था महाराज जी ने किसी भी वस्तु की ओर नहीं देखा लेकिन लेमोनेड की तीन बोतलों को हाथ में लेकर आग्रह सहित अपनी खाट के नीचे संभाल कर रखते हुए बोले दिज और माइन ये मेरी है उनका मुख एक शिशु की तरह आनंद से उज्ज्वल हो उठा यह दृश्य आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है इस प्रौढ़ उम्र में जब उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं सोचता हूँ मैंने केवल तीन बोतलें देकर कैसी भूल की एक डजन बोतल खरीद कर क्यों नहीं ले गया दीक्षा के बाद महाराज जैसे मैंने पूछा था मेरा नया कारोबार है सारे दिन मेहनत करनी पड़ती है ऐसे में यदि आपके आदेशानुसार ध्यान जब न कर पाऊँ तो क्या दोषों का उन्होंने उत्तर दिया तो ठीक है यदि काम के दबाव के कारण सुबह शाम आसन पर बैठ न सको तो मन ही मन जब कर लेना कार्य छोड़ने की बात मैं नहीं कहता वर्क इज वर्शिप कर्म पूजा है इसी कर्म के बीच बीच में स्मरण मनन करने का प्रयत्न करना इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है मैंने ऐसा ही करने का उन्हें वचन दिया था उनकी हिदायत से उनके निर्देश पालन के लिए सुविधा भी हो गई मेरे एक परम हितैसी अध्यापक की मेरी तुल्य पत्नी ने उनकी एक सेवरलेट कार मुझे नाम मात्र मूल्य पर दे दी इसके कारण मुझे बहुत समय मिलने लगा कार्य के लिए मुझे कार में इधर उधर बहुत समय घूमना पड़ता था जिस समय मैं जब कर पाता था काम के बीच अवकाश में श्री ठाकुर का स्मरण मनन करने का उनका निर्देश था और इसकी व्यवस्था भी उन्होंने शीघ्र कर दी दूसरी बार उनके दर्शनों के लिए मठ जाने पर एक वरिष्ठ सज्जन मुझे उनके पास ले गए और उन्होंने महाराज जी से कहा यह देखिए आपके एक चेले को लाया हूँ महाराज ने तत्काल उत्तर दिया चेला मेरा तो कोई चेला नहीं है वस्तुतः उनमें मैं गुरु हूँ यह भाव कभी नहीं था श्री ठाकुर के चरणों में दीक्षार्थियों को समर्पित कर वे निर्लिप्त निश्चिंत रहते थे इसीलिए यह बात कहकर उन्होंने मेरी ओर सस्नेह दृष्टि से देखा और पूछा व्यवसाय कैसा चल रहा है प्रेस और छपाई के व्यवसाय की आश्चर्यजनक उन्नति उनकी कृपा से ही हुई कितनी ही बार उन्होंने मेरी विपत्तियों से रक्षा की है विशेषकर सन उन्नीस की साम्प्रदायिक दंगों के समय की एक रात की घटना इस समय तक छपाई के कार्य में वृद्धि होने के कारण मिर्ज़ापुर स्ट्रीट का स्थान छोड़कर उन्नीस में धर्मतला स्ट्रीट के एक विशाल भवन में मुद्रण और प्रकाशन के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया था और दूसरी ओर एक मकान में मैसा परिवार रहने लगा था सन उन्नीस के 18 अगस्त को हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों के तीसरे दिन रात को लगभग 500 लोग हमारे घर और कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर अल्लाह हो, अल्ला हो अकबर कहकर चिल्लाने लगे वे लोग किसी भी समय आग लगा सकते थे और ऐसी स्थिति में मेरा सर्वस्व मेरी पत्नी तथा उसके दो छोटे ज्वर ग्रस्त बच्चों सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा मैं तत्काल ऊपर की मंजिल में हमारे ठाकुर घर दिवालय में चला गया और माला को हाथ में लेकर कातर होकर जब करने लगा क्या कहूँ आज सोचने पर भी रोमांच हो उठता है अचानक देखा न जाने कहाँ से एक गाड़ी सशस्त्र पुलिस आ गई है पुलिस ने हिंसा लोगों को भगा दिया यही नहीं हमारे घर के सामने दो और प्रेस के सामने दो सशस्त्र कांस्टेबलों को रक्षक के रूप में तैनात कर दिया यह है गुरु कृपा की शक्ति आसन भयंकर दुर्घटना से उन्होंने किस प्रकार रक्षा की यह सच सोच मेरी वाणी रुद्ध हो जाती है संसार में जो कुछ काम है वह मुझे प्राप्त हुआ है मैं और कुछ नहीं चाहता यह सब गुरु कृपा से ही हुआ है अब यही प्रार्थना है कि बाकी जीवन उनके स्मरण मनन में तथा उनके द्वारा प्रदत्त महामंत्र का जप करते हुए बीते मेरी अपना कुछ नहीं है सभी उनका है मैं भी उनके से चरणों में समर्पित हूँ यह ज्ञान सदा मुझे बना रहे महेशपुरी खड़दा, 15 अप्रैल 1977